की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक कथा साधु महाराज और स्त्री एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ तपस्या के लिए जा रहे थे रास्ते में अपने शिष्यों से ज्ञान ध्यान ब्रह्मचर्य और एकाग्रता की बातें कर रहे थे सभी शिष्य गुरु के साथ चलते जा रहे थे और इन शिक्षाओं को भी ग्रहण कर रहे थे कई दिनों तक चलने के पश्चात उन्हें एक शांत नदी का किनारा मिला और सभी ने वहां विश्राम के लिए डेरा डाल दिया उस नदी के किनारे कोई गांव था और उस गांव की किसी स्त्री को नदी पार करनी थी उस स्त्री ने साधु महाराज से नदी पार करने के लिए सहायता मांगी और साधु ने उसे सहारा देकर नदी पार करा दी इसके बाद साधु अपने चेलों के साथ आगे बढ़े कुछ समय के पश्चात साधु को ऐसा महसूस हुआ कि उनके एक प्रिय शिष्य का व्यवहार थोड़ा बदल सा गया है उन्होंने प्रेम से उस शिष्य से इसका कारण पूछा शिष्य तो जैसे भरा बैठा था बोला आप स्वयं ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं और स्त्री का स्पर्श करने में आपको जरा भी लज्जा नहीं आई साधु महाराज उसकी बात प्रेम पूर्वक सुनते रहे फिर बोले हे वत्स उस स्त्री को तो मैं नदी किनारे ही छोड़ आया था लेकिन तुम उसका बोझ अभी तक अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हो शिष्य समझ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उसने ये मर्म जान लिया की सेवा भाव सभी धर्मों से ऊपर है उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है ये थी प्रेरक कथा साधु महाराज और स्त्री वाचक स्वर भारती परिमल